दुर्गा की नौवीं शक्ति माता सिद्धिदात्री नवरात्रि के नवे दिन करें माता सिद्धिदात्री की आराधना माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली माता के इस स्वरूप की पूजा नवरात्र पूजन के नवे दिन की जाती है इस दिन शास्त्री विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से कई सिद्धियां प्राप्त की थी इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था इस कारण शिवजी अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाई तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है इनका वाहन सिंह है और माता कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं इनकी साधना करने से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है भक्तों के लिए इनकी कृपा से कठिन से कठिन कार्य भी चुटकी में संभव हो जाते हैं हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है अरिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व आठ प्रकार की सिद्धियाँ हैं माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए इस देवी का स्मरण ध्यान पूजन हमें अमृत पद की ओर ले जाते हैं सिद्ध गंधर्व यक्षाघर सुरैरमी सेव्य माना सदा भोया सिद्धिदा सिद्धिदाय